श्री गर्ग संहिता श्री मथुरा खंड नवा अध्याय श्री कृष्ण द्वारा वसुदेव देवकी की बंदन से मुक्ति श्री कृष्ण और बलराम का गुरुकुल में विद्याध्ययन तथा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर लौटाना श्री अक्रूर को हस्तना भेजना तथा कुब्जा का मनोरथ पूर्ण करना श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम साक्षात वंशियों से घिरे हुए देव की और वसुदेव के समीप गए नरेश्वर अपने दोनों पुत्रों को देखकर उन दोनों के बंधन उसी प्रकार स्वतः ढीले पड़ गए जैसे गरुड़ को आया देख नागपास के बंधन स्वतः कुल जाते हैं बलराम थे श्रीहरि ने माता पिता को अपने प्रभाव के ज्ञान से संपन्न देख तत्काल अपनी माया फैला दी जो बलपूर्वक जगत को मोह लेने वाली है बलराम और कृष्ण मेरे पुत्र हैं यह जानकर वस्देव जी मोह से व्याकुल हो गए और आंसू बहाते हुए देवकी के साथ सहसा उठकर उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया तब विष्णु वंशियों से घिरे हुए श्रीहरि ने उन दोनों को आश्वासन दे अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया कंस के भय से दूसरे देशों में भगे हुए यादवों को बुलाकर भगवान ने प्रेम पूर्वक उन्हें यदुपुरी में कुटुंब सहित रहने के लिए स्थान दिया गोप गणों के साथ अपने घर को जाने के लिए उद्यत नंदराज को प्रणाम करके बलराम सहित श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से मोहिस्ता करते हुए कहा तात अब आप इसी मथुरापुरी में निवास कीजिए यदि आपके मन में यहाँ से जाने की इच्छा उठ खड़ी हुई हो तो जाइए मैं भी यधुवंशियों की व्यवस्था करके भैया बलराम के साथ आपके पास आ जाऊंगा। नारद जी कहते राजन इस प्रकार बलराम और श्रीकृष्ण के द्वारा पूजित एवं सम्मानित नंदराज वजदेव जी को हृदय से लगाकर चले गए जी ने कृष्ण के जन्म नक्षत्र पर जो पहले दस लाख गोदान करने का संकल्प किया था उसे पूरा करने के लिए उतनी गौों को वस्त्र और मालाओं से अलंकृत करके ब्राह्मणों को दे दिया फिर धर्मज्ञ वसदेव ने गर्गाचार्य को बुलाकर श्री कृष्ण और बलभद्र का विधवत यज्ञोपवी संस्कार करवाया तदनंतर समस्त विद्याओं का अध्ययन करने के लिए उद्यत हो परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण साधारण जनों की भांति गुरु साधेपली के पास आए गुरु की उत्तम सेवा करके दोनों माधवों ने घोड़े ही थोड़े ही समय में सारी विद्याएं पढ़ लीं और भी दोनों समस्त विद्वानों के शिरोमणि हो गए तत्पश्चात वे दोनों भाई हाथ जोड़कर गुरुजी को दक्षिणा देने के लिए उद्यत हुए उस समय उन ब्राह्मण गुरु ने उन दोनों से दक्षिणा में अपने मरे हुए पुत्र को मांगा तब वे दोनों भाई सुनहरे सास सामानों से युक्त रथ पर आरूढ़ हो मन इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रभास तीर्थ में समुद्र के निकट गए दोनों ही भयानक पराक्रमी थे उन्हें आया जान समुद्र तत्काल काप उठा और रत्नों की उत्तम भेंट ले आकर दोनों हाथ जोड़ उनके चरण प्रांत में पड़ गया उससे भगवान ने कहा तुम मेरे गुरुदेव के पुत्र को शीघ्र ही लौटा दो तुमने अपनी प्रचंड लहरों के घटा टोप से उस ब्राह्मण बालक का अपहरण कर लिया था समुद्र बोला भगवान देव देवेश्वर मैंने उस ब्राह्मण बालक का अपहरण नहीं किया है उसका हरण तो शंख रूपधारी असुर पंचजन किया है वह बलिष्ठ दैत्यराज सदा मेरे उधर में निवास करता है देव वह देवताओं के लिए भी भयकारक भे, है ऐसा आपको उसे जीत लेना चाहिए नारद जी कहते हैं समुद्र के योग कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर में दृढ़ता पूर्वक वस्त्र बांध लिया और वे भयंकर शब्द करने वाले उस समुद्र में बड़े वेग से कूद पड़े विदेहराज त्रिलोकी का भार हरण धारण करने वाले श्री कृष्ण के कूदने से वह समुद्र इस प्रकार अत्यंत काँपने लगा मानव भद्रकूट गिरी के द्वारा उसे मथ डाला गया हो तब वीर पंचजन दैत्य युद्ध करने के लिए सहसा श्री कृष्ण के सामने आया उसने माधव पर अपना चला दिया। किंतु उस को हाथ में लेकर श्री कृष्ण ने उसी के द्वारा उस पर आघात किया उस आघात से मूर्छित हो वह समुद्र में गिर पड़ा फिर सहसा उठकर कुछ व्याकुल चित्त हुए पंचजन ने देवेश्वर श्रीहरि को इस प्रकार अपने मस्तक से मारा मानो किसी सर्प ने पक्षी राज गरुड़ पर अपने फन से प्रहार किया हो तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्रीहरि ने कुपित होकर बड़े वेग से उसके मस्तक पर मुक्का मारा श्री कृष्ण के मुक्के की मार से तत्काल उसके प्राण पखेरु उड़ गए विदयराज उसके शरीर से निकली हुई ज्योति घनश्याम श्री कृष्ण में लीन हो गई। इस प्रकार पंचजन को मारकर और उसके शरीर से उत्पन्न शंख को साथ ले वे सहसा महासागर से निकले और रथ पर आ बैठे तदनंतर मनोहर बलराम और श्रीकृष्ण वायु के समान भेघशाली रथ के द्वारा यमराज की विशाल पुरी यम से यमनी में गए वहां उन्होंने मेघ गर्जना के समान भयंकर लोक प्रचंड पंचजन्य की ध्वनि सब ओर फैला दी उसे सुनकर सभा सदों सहित यमराज काप उठे यमपुरी के चौरासी लाख नरकों में पड़े वे पापियों में से जिन जिन के कानों में वह ध्वनि पड़ी वे सब के सब मोक्ष पा गए यमराज उसी क्षण पूजा और उपहार की सामग्री लेकर श्री कृष्ण बलराम के चरण प्रांत में आ गिरे वे उनके तेज से पराभूत हो गए थे अतः हाथ जोड़कर बोले यमराज ने कहा हे हरे हे कृपासिंधो हे महाबली बलराम आप दोनों असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति तथा परिपूर्णतम परमेश्वर हैं आप दोनों देवता पुराण पुरुष सबसे महान सर्वेश्वर तथा संपूर्ण जगत के लोगों के अधीश्वर हैं आज भी आप दोनों सबके ऊपर विराजमान हैं परमेश्वरों आप अपनी वाणी द्वारा हमें आज्ञा दें कि हमें क्या सेवा करनी है हे हरे हे कृपासिंधो राम राम महाबल असंख्य ब्रह्मा परिपूर्णतमो युवा दवौ पुराण पुषौ महावजगज्जने अद्य सर्व परवर्तम गिरा निराजाजा वजत परी महामते लोकपाल यम मेरे गुरुपुत्र को ले आओ और मेरी वाणी का आदर करते हुए कहीं भी नायोचित रीति से राज्य करो नारद जी कहते राजन उसी समय यमराज ने गुरुपुत्र को ले आकर श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया फिर साक्षात श्रीहरि उसे लेकर अवंतिकापुरी में आए और उन्होंने श्री गुरु को उनका वशिष्ठ पुत्र समर्पित कर दिया फिर गुरु के आशीर्वाद से संभावित हो उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे रस पर चढ़कर मथुरापुरी में आ गए वहां यदुवंशियों ने उनका बड़ा सम्मान किया एक दिन समस्त कारणों के भी कारण श्री कृष्ण अपने भक्त पांडवों का स्मरण करते हुए बलराम जी के साथ अक्रूर के घर गए नरेश्वर अक्रूर सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें हृदय से लगाकर सोलस तो उपचारों द्वारा उनका पूजन करके हाथ जोड़ सामने खड़े हो गए उनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था उन्होंने प्रेमानंद के आंसू बहाते हुए उनसे कहा अक्रूर बोले प्रभुओं जिन्होंने मार्ग में मैं मैंने जो कुछ कहा था कहा या सोचा था वह सब पूर्ण कर दिया उन्हें आप दोनों बलराम और श्री कृष्ण को मेरा नित्य बारम्बार नमस्कार है आप दोनों समस्त लोकों में सर्वाधिक सुंदर हैं उन भूषणों में भी उत्तम हैं संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से भी प्रकाशित करने वाले हैं इस समय गौ ब्राह्मण साधु वेद धर्म तथा देवताओं की रक्षा के लिए आप दोनों यदकुल में अवतीर्ण हुए हैं पर पूर्ण तेजस्वी आप दोनों परमेश्वर कंसाधि दैत्यों का विनाश करने के लिए गोलोकधाम थे भारतवर्ष के भूमंडल में पधारे हैं मैं नित्य निरंतर आप दोनों को प्रणाम करता हूँ युवाभ्यामकृष्णाभ्याम नमो नभ मार्गे यदुक्त मे पूर्णम तच कृत प्रभु लोकाभिराम जनभूषणोत्तम चातर्महि सर्वजगत्दीपक गो विप्रसाद सतिधर्मदेवताक्षादे गौ कंसाधिदेन्द्र विनाशेतवी गोलोकलोकापूर्ण तेजसौ सगत भारतभूमिमंडले युवाशं नम्य हम श्री भगवान बोले आप हमारे बड़े बूढ़े गुरुजन और धैर्यवान हैं मैं आपके आगे बालक हूँ महामते संत पुरुष कभी अपनी बढ़ाई नहीं करते दान पांडवों का कुशल समाचार जानने के लिए आप शीघ्र हस्तिनापुर जाइए और वहाँ उन सब से मिलजुल कर लौट आइए नारद जी कहते हैं राजन उस समय अक्रूर से योग कहकर समस्त कार्यों का संपादन करने वाले भक्तवस्त्र भगवान श्री हरि श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बसदेव जी के भवन में लौट आए उधर अक्रूर कौरवेंद्रपुरी हस्तनापुर में जाकर पांडव से मिले और पुनः वहां से लौटकर उन्होंने श्री कृष्ण से सारा समाचार कर सुनाया अक्रूर ने कहा भगवान पांडव लोग कौरवों के दिए हुए दुख भोग रहे हैं आप दोनों के सिवा दूसरा कोई भी उनकी सहायता करने वाला नहीं है पांडव के मर जाने पर पिता के सभी पुत्र आप दोनों के चरणार्थिंद में ही चित्त लगाए बैठे हैं नारद जी कहते हैं राजन अक्रूर जी के मुख से यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का आधार राज्य बलपूर्वक पांडवों को दे दिया तदनंतर अपनी कही हुई बात को याद करके भगवान श्री कृष्ण उद्धव को साथ ले कुब्जा के महामंगल से युक्त भवन में गए ते हरि को आया देख परम रूपवती कुब्जा ने तुरंत ही भक्ति भाव से पाद्य आदि उपचार समर्पित करके अपने प्राणवल्लभ का पूजन किया कुजा के उत्तम भवन की दीवारों में सोने और रत्न जड़े गए थे उत्तरूपवती रमणी के साथ श्रीहरी उसी प्रकार शोभित हुए जैसे वैकुंठध धाम में रमा के साथ रमापति विष्णु शोभा पाते हैं राजन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिस के प्रति हो गए उसका महान तब कैसा आश्चर्य आश्चर्यजनक है विदेराज वहां लीला से मानव शरीर धारण करने वाले भगवान श्रीहरी आठ दिनों तक टिके रहकर नवें दिन दसदेव जी के भवन में लौट आए विदे नरेश मिथुरा में इस प्रकार जो श्री कृष्ण का चरित्र है वह समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का उत्तम साधन है वह मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला तथा श्री कृष्ण को भी वश में कर लेने वाला है तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्गसहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में यदुसौख्य नामक नौवां अध्याय पूरा हुआ